जी हाँ करियर ऑप्शन कार्यक्रम में हम लोग हर रोज किसी नए ट्रेड के बारे में बात करते हैं हमारे विद्यार्थी मित्रों से लेकिन आज इस स्पेशल एपिसोड में हम लोग बात करेंगे हमारे सीधे विद्यार्थी मित्रों से उनको कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है करियर चॉइस करने में या करियर चूज़ करने में किस तरह की दिक्कतें उनके पास आती हैं डायरेक्ट उन्हीं से बात करेंगे जी हाँ आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में हमारे साथ रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स के विद्यार्थी जुड़ेंगे उन्हीं से हम जानेंगे कि उनका क्या प्रॉब्लम है और वो किस तरह से कहाँ आगे बढ़ना चाहता है उनकी बातें उन्हीं की ज़बानी आज इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में स्पेशल एपिसोड में हम सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स के प्रसिडेंट डॉक्टर विवेक कुमार पाटिल और उनके सभी स्टाफ और गीता मैडम और सभी लोगों से मैं कहूंगा कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है स्वागत है क्योंकि आप ही ने इस टाइप का विशेष कार्यक्रम के लिए मुझे निमंत्रण दिया और मैं आपके पास आया हूं। तो करियर ऑप्शन इस स्पेशल एपिसोड में दोस्तों आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है आप अच्छी तरह से जानते हैं करियर ऑप्शन कार्यक्रम हम खास हमारे विद्यार्थी मित्रों को अपने करियर से जोड़ने के लिए अपने करियर को फ्रेम करने के लिए डिज़ाइन किया है और उसमें अलग अलग ट्रेड के बारे में एक्सपर्ट से बात कराते हैं ताकि हमारे विद्यार्थी मित्रों को अपना करियर चॉइस करने में बहुत ही आसानी हो तो मुझे लगता है कि हमारे सभी विद्यार्थी मित्र जो करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुनते हैं उन्हें कहीं ना कहीं अपने करियर के बारे में सोचने के लिए फिर से एक नया रास्ता मिल जाता है एक नया टेक्निक उनके पास आ जाता है और जितनी भी जानकारी उनके पास होनी चाहिए वो सारी जानकारी इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरा करते हैं देते हैं ताकि हमारे सभी विद्यार्थी मित्र आगे बढ़े और भारत देश को उन्नति की ओर ले जाएं, अपने परिवार को भी अच्छी तरह से संभालें ऐसी शुभकामना के साथ तो चलिए दोस्तों आप सभी के लिए ख़ास और हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए ख़ास ये बहुत ही खूबसूरत गीत शायद ये गीत सुनने के बाद उन्हें अपने करियर के बारे में सोचना ही पड़ेगा तो चलिए सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत गीत हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों के लिए कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कराते रहो दोस्तों सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है yeah!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 सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट फोर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे जी हाँ मुझे लगता है कि आप सभी अभी सोच में रहेंगे कि किस तरह से हम अपना करियर बनाएं क्योंकि पापा कहते हैं दीदी कहती है मम्मी कहती है टीचर्स कहते हैं सब कहते हैं की कि आप किस में नाम करोगे किस फील्ड में जाओगे कैसे करोगे तो ये सारे सवाल हमारे बीच में किसी न किसी रूप में आते रहते हैं और हमारे करियर के लिए हमें आ, कहते रहते हैं कि आप अपना करियर अच्छा बनाओ ब्राइट बनाओ लेकिन वो कैसे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है लेकिन कैसे इस सवाल का जवाब शायद आज इस कार्यक्रम में हम लोग ढूँढ पाएंगे मिल पाएगा हमें हम कैसे इसका जवाब आज के शो में सुनेंगे और समझेंगे तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और रंजीत जो रॉयल कॉलेज का विद्यार्थी है उन्होंने मैसेज किया है कि वो रेडियो को सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा एन्जॉय कर रहे हैं तो रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मैसेज करने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में और भी बहुत सारे मैसेजेस बेनाम मैसेज भी मेरे पास आ रहे हैं बेनाम यानी जिन्होंने नाम नहीं लिखा है वहाँ उनका नाम तो ज़रूर है और साथ ही साथ हमारे प्रेसिडेंट सर भी पाटिल जी ने भी बहुत अच्छा मैसेज भेजा है और रिसर्च माइंड पॉजिटिव थिंकिंग इसके ऊपर उन्होंने विचार दिया है कि जित बहुत ही अच्छी तरह से अगर हम अपना करियर बनाना चाहते हैं तो रिसर्च माइंड जरूर होना चाहिए क्रिएटिव माइंड होना चाहिए और पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए आपके पास तभी आप हाँ ऐसा कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं जो दुनिया में किसी ने नहीं किया हो या कुछ ऐसा आप करेंगे जो दुनिया के लिए काम का होगा सभी लोग उस काम को सराएंगे उस चीज़ को जानेंगे समझेंगे और उस चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई भी करेंगे तो चलिए दोस्तों डॉक्टर पाटिल साहब लाइफ साइंस के बहुत ही अच्छे ज्ञाता है लाइफ साइंस के बारे में लेक्चर भी देते हैं लाइफ साइंस के बारे में उनके पास पीएचडी है तो लाइफ साइंस के मास्टर है तो सभी बच्चों को जो है बहुत ही अच्छी तरह से मोटिवेशन देते हैं और कुछ नई चीज़ें अगर देखते हैं तो उसको अपने स्कूल के बच्चों को किस तरह उस चीज़ का लाभ मिलेगा यह सबसे पहला उनका काम होता है जैसे कि आज रेडियो का जो करियर ऑप्शन का विशेष एपिसोड जो है उनके ही कॉलेज में उनके ही कैंपस में हो रहा है उनके विद्यार्थियों के बीच में हो रहा है तो ये उन्हीं का ही क्रिएटिविटी है उन्हीं का ही विचार है जो हम सभी को यहाँ पर इस तरह से इस कार्यक्रम के लिए मोटिवेशन मिल रहा है और हम इस कार्यक्रम को साकार कर रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और दोस्त हमारे साथ आशीष हमारे साथ जुड़ना चाहता है जो एक विद्यार्थी है और वो हमारे साथ स्टूडियो में आकर यानी मेरे साथ बैठ कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहता है तो मैं जरूर वेलकम करूंगा थोड़ी देर के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और करियर की बातें हो रही है आज के दिन विशेष की बातें हो रही हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी से बात करके आप सभी का प्यार जो मिल रहा है मुझे मुझे बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि आप इस शो के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं और रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स के विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे सामने हैं और मैं उन्हें से आपकी बातें भी कराऊंगा थोड़ी देर में अभी सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुना है ब्रह्मकुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडिमा पूरा फैम सुनते रहो मस्कते रहो खो हवा गो बोले सोया था भूज तो चलो जरा सी तप रे दो, उड़ने दो उड़ने दो, दो हवा जरा सी लगने सोया सिलो पंख हवा जरा सिला सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी है, है। नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है जी हां करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर करियर ऑप्शन का बहुत ही स्पेशल एपिसोड बहुत ही स्पेशल शो और अभी अभी एक मैसेज आया है अनिता जी का अनिता मैम जो यहाँ पर सीनियर टीचर है वो वो बच्चों को पढ़ाना बच्चों के साथ रहना उनको अच्छा लगता है तो उनसे भी बातें होगी थोड़ी देर में लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में और आशीष हमारे साथ हैं उनसे बात करेंगे आशीष आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और मैसेज रंजीत मुदलियार का आया है थोड़ी देर में मैं वो एस पढ़ के सुनाऊँगा आपको जी हाँ लेकिन अभी हम बात करेंगे आशीष से आशीष आपका स्वागत है फिलहाल तो मुझे मैं सोचता हूँ कि मैं सिंगर बन जाऊँ कभी ऐसा आ, सो, सोचता हूँ कि मैं कुछ और बन जाऊँ कुछ अच्छा करना चाहता हूँ मतलब लाइफ में यही मैंने डिसाइड किया है पर मैं जनरली अभी यही सोच रहा हूँ कि मैं सिंगर बन जाऊँ क्योंकि उसके लिए भी मैं घर पर रोज़ अपने अपने धुन में गाना गाते रहता हूँ मतलब सोचता हूँ कि नहीं कुछ आगे अच्छा होगा मेरे साथ अच्छा आशीष मुझे ये बताओ कि अगर आपको सिंगर बनना है तो घर में कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं आप हाँ सर नॉर्मली मैं अभी जो भी रिसेंटली जो नए नए गाने निकलते हैं उनकी मैं प्रयास करता हूँ फिलहाल क्योंकि जूने गाने में सुन नहीं पाता तो जो नॉर्मली गाना घर में जो बसता रहता हूँ उसी से मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ अपनी तो एक हाथ छोटा सा जो गाना है आप एक मुकड़ा में सुना दीजिए अरे ऑफकोर्स सर क्यों नहीं स्वागत है आशीष सर मैं अरजीत सिंह का गाना गाना चाहता हूँ वाकिफ तो हुए तेरे दिल की बात से छुपाया जिसे तो अपने आप से कहीं ना कहीं तेरी आखें तेरी बात पढ़ रहे हैं हम तू हर लम्हा मुझे से जुड़ा चाहे दूर दमें या पास रहा चलिए आशीष बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया है और मुझे लगता है कि आपका सिंगिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा रुचि है और इसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको पता है कि आजकल कितना कंपटीशन है और कितनी सारी बातें हैं तो उन सभी चीज़ों को देखने के बाद भी आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो कैसा ये जुनून आपके पास है सर मैंने अपने माँ बाप से सिखाया है अपने टीचर्स से भी सिखा है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए हाँ चाहे वो कितनी बड़ी तकलीफ़ क्यों ना हो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या अदर प्रॉब्लम हो पर हमें हार नहीं मानना चाहिए यही मेरे गुरुओं ने मेरे माँ बाप ने यही मुझे सिखाया है भले ही कितनी भी बड़ी कंपटीशन हो कितना भी टफ वर्ल्ड कंपटीशन हो हर चीज़ के ऊपर नहीं मैं सही हूँ मैं अच्छा गा रहा हूँ मैं और अच्छा कर सकता हूँ ये अपने अंदर जरूर होना चाहिए तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो तभी कुछ करियर में अच्छा कर सकते हो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशीष जुनून होना चाहिए चाहे कितना भी कंपटीशन हो मुझे जो करना है वही मैं करूंगा लेकिन उसके लिए मुझे रात दिन एक करना है रियाज को बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको और कंपटीशन के ज़माने में जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमको मेहनत करना पड़ता है और मुझे लगता है कि आप जिस तरह से बोल रहे हो कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो मेरी तरफ़ से बहुत सारी आपको शुभकामनाएँ देता हूँ आप इस फील्ड में अच्छा करें और जब भी आपको लगे कि कुछ मुश्किल लग रहा है या कहीं कन्फ्यूज़न है कोई रास्ता नहीं खुल रहा है तो आपके लिए मैं वेलकम करता हूं 9920336452 पे आप जरूर कॉल कीजिए और मेरे से बात कीजिए कि आप कहां अटक गए हैं हो सकता है कि मेरे द्वारा कुछ आपको हेल्प मिल जाए तो मैं अवश्य करूंगा बहुत बहुत धन्यवाद आशीष हमारे साथ स्टूडियो में इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे और बहुत ही खूबसूरत गीत आपको लग रहा है ये बहुत मेलोडीज़ आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा कि मेरे साथ अभी थोड़ा देर के बाद गीता मैडम भी जुड़ने वाली है और मैं कोशिश करता हूं उनसे बात हो जाए तो वो भी स्टूडियो में आ जाए थोड़ी देर में वो आने वाली मैसेज तो उन्होंने किया है मैं भी जुड़ना चाहती हूं आपके स्टूडियो में आकर आपसे आपके साथ बैठ कर बात करनी चाहती हूँ तो ज़रूर मैं स्वागत करता हूँ गीता मैडम का तो थोड़ी देर में वो आएगी उसके पहले मैं आप सभी से रूबरू होता हूँ और कुछ मैसेजेस आए हैं और विशेष इस करियर और पॉजिटिव थाट्स के बारे में जब हम बात रह था तो मैं चाहूंगा उसके साथ में मेरी और उसकी तो आपने समझा है कि, कि आशीष जो है आपने साथ बिल्कुल बिल्कुल अपना जो मोटो है अपना जो लक्ष्य है उसके ऊपर वो अच्छी तरह से खरा उतर सकता है या नहीं थोड़ा सा मैसेज करके मुझे बता सकते हैं चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में लेकिन और भी बहुत सारी बातें करियर से जुड़ी हुई टीचर्स के कुछ एक्सपीरियंस आज सुनेंगे हम इस एपिसोड में लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जी हाँ आइए आगे, आगे बढ़ते हैं बहुत एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपको सुनाते हैं अभी आप सुन रहे हैं रेडुमादन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कराते रहोरी दिल को तेरी ही तमन्ना दिल को है तुझसे ही प्यार चाहे तू आए ना आए हम करेंगे इंतजार ये मेरा दीवाना पन है या मोहब्बत का पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कुछ ये मेरा दीवाना नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और आइए हमारे प्रिंसिपल सर ने मैसेज भेजा है बहुत ही अच्छा मैसेज उन्होंने भेजा है मुझे लगता है कि जितना हम सकारात्मक सोचते हैं और जितना हमारा नजरिया जीवन के साथ जो है बहुत ही अच्छा नजरिया हमारा होता है तो हम लोग रिसर्च में बहुत अच्छा कर सकते हैं और रिसर्च माइंड भी आपका होना चाहिए जिससे आपको जो है क्रिएटिविटी आपके अंदर होना चाहिए हर नए चीज के बारे में आप सोच सको ऐसी आपकी मानसिक अवस्था होनी चाहिए और एक मैसेज आया है नाम रंजीत ने एक बार फिर से मैसेज किया जो पहले उन्होंने मैसेज किया था फिर से एक बार मैसेज किया रंजीत ने और लिखा है हेलो आरजे रमेश सर वेरी गुड मॉर्निंग वेल माय सेल्फ रंजीत मुदलियार बट मेरा भी निकनेम आरजे है इट मीन्स रंजीत का आरजे वेल well, uh, मेरे फ्रेंड्स भी मुझे इस नाम से बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और घर पे मेरे मॉम डैड और मेरा भाई रॉयल कॉलेज में हूँ और मेरा फेवरेट जो है हॉबीज मुझे लगता है कि आपने हॉबीज़ के बारे में बताया फोटोग्राफी और कार राइड करना ये आपका हॉबी है रंजीत बहुत अच्छा लगा आपका जो फोटोग्राफी करना और कार ड्राइव करना ये जो आपकी हॉबी है मुझे भी बहुत पसंद आता है मैं भी फोटोग्राफी काफ़ी करता हूं कभी आउटडोर शूटिंग करने जाता हूँ या आउटडोर में जो इवेंट होते हैं उसमें मुझे ही कभी कभी अकेला ही मैं बातें भी करता हूँ और साथ साथ फ़ोटोग्राफी भी करता हूँ तो मुझे लगता है कि आप मेरे साथ जुड़ जाएँगे तो कम से कम मेरा एक दोस्त रंजीत और मेरा फोटोग्राफी करेगा अच्छा लगेगा रंजीत आपका हॉबी मुझे बहुत पसंद आ रहा है आप अगर मेरे साथ स्टूडियो में होता है तो मैं जरूर आपसे एक फोटो खिंचाना चाहूंगा शेल्फी लेना चाहूंगा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है चलिए दोस्तों और भी बहुत सारे मैसेजेस मैं पढ़ूंगा और आप सुन रहे रेडियो माधुबानी सुनते रहो मुस्कते रहो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप सभी लोग जुड़ रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि मेरे स्टूडियो के अंदर जो है गीता जी पहुंच चुके हैं गीता जी से आपकी बातें मैं कराऊंगा हेलो गीता जी कैसे हैं आप बस मजी में गुड मॉर्निंग सर फर्स्ट ऑफ ऑल बस शुरुआत आपसे हुई तो सुबह अच्छी होगी चलिए अच्छा सुबह सुबह आप किस तरह की कर तैयारी करते हैं जैसे कॉलेज में आना हो तो आप क्या सोच के आते हैं किस विजन को लेके आते हैं पहले तो कॉलेज एक ऐसी पीमासेस है जहाँ हमें नई जनरेशन को तैयार करना है तो पहले हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे सर के गाइडेंस के अंदर कि नई जनरेशन जो है वो सिर्फ स्टडी वाइज नहीं लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट करें नहीं। आगे नए नए करियर बनाएं जैसे आपका भी एक फेमस करियर है आरजे जॉकी का सो हम चाहेंगे कि सिर्फ ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों का हो और हर एक करियर में बच्चे आगे बढ़ें जी गीता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया लेकिन पर्सनली आप क्या सोच के आते हैं क्योंकि कभी कभी होता है ना हिंदू धर्म में है सवेरे उठा तो भगवान का नाम लेके ही आप दिन शुरू करते हैं तो एक पॉजिटिव थॉट क्या लेके आते हैं आज मैं स्कूल में जाऊंगी कॉलेज में जाऊंगी काम तो मुझे करना है लेकिन मैं किस तरह से काम करूँगी एक छोटा सा हिंट दीजिए कि किस भावनाओं को किस एनर्जी को लेकर आप स्कूल में कॉलेज में आते हैं ऑफकोर्स जैसे हमारे सर हमेशा बोलते कि पॉजिटिव थिंकिंग रखो पॉजिटिव एटीट्यूड रखो और सच माइंड लेके आओगे बस वही एटीट्यूड लेके हम सुबह से निकलते हैं और बच्चों को मैं चाहती हूँ कि एक रियल मिरर बनाना रियल मिरर दिखाना वो प्रोफेसर का काम है एक रियल मिरर दिखाओ कि आप बच्चा अगर आप मेहनत नहीं करोगे आप यहाँ तक ही हो तो वो एक पॉजिटिव थिंकिंग रखें बच्चों को नेगेटिविटी में नहीं जाने देना है एक पॉजिटिव लाना है रियल मिररर दिखाना है कि आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपका फ्यूचर पूरा स्पोल हो जाएगा सो एक पॉजिटिव थिंकिंग हम बच्चों के साथ रखना चाहेंगे कि वर्क हार्ड है सक्सेस एक कोई शॉर्टकट से नहीं मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया गीता जी हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड लेके जब आप आते हैं तो अच्छा सब कुछ होता है और वही चीजें आप जो है अपने बच्चों को भी देना चाहते हैं आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और करियर और पॉजिटिव था इस विषय पर बातें कर रहे हैं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 सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते तो आप सभी की तरफ से प्रिंस का बहुत-बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग सर थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी प्रिंस आप क्या सोच रहे हैं अपने करियर के बारे में जैसे हम लोग आज का विषय ही लिया है की करियर के बारे में बात करेंगे तो मैं सोच क्या... रहा हूँ आफ्टर मैं ग्रेजुएशन में एक आर्टिस्ट स्टार्टअप करूँ और विद अपना पैशन जैसे पॉलिटिक्स मेरा पैशन है उसको मैं कैरी ऑन करूँ और कोई बुक लिखूँ क्या बात है बहुत सारी चीज़ें आपने सोच के रखी हैं अपने करियर के बारे में और मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद आप आईटी सेक्टर में जाएंगे और फिर विद से पैशन अपना साथ में करियर भी स्टार्ट करूँ अच्छा अच्छा सिर्फ आईटी के साथ जुड़कर ही अपना करियर बनाना चाहते हैं प्रिंस तो चलिए प्रिंस हमें बहुत अच्छा लगा आपने अपना करियर के बारे में बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त सुन रहे हैं और उन्हें भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है करियर बनाना है और करियर से जुड़ी हुई अगर आपने कुछ करियर के बारे में सोचा है तो उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं हमारे साथ में और एक मैसेज आया है हमारे दोस्त प्रवीण तिवारी रॉयल कॉलेज बी एस लिख के भेजा है और चलिए आगे बढ़ते हैं एक्चुअली मेरे डैड दिल्ली रहते हैं तो मैं और मेरी माम यहाँ मुंबई में रहते हैं और बस जस्ट वो मैं स्टडीज में यहाँ हूँ ओके फिर आप दिल्ली वापस चले जाएंगे हाँ इसके बाद मैं अपनी स्टडीज कम्प्लीट करने बाद चला Actually, वो यहीं रहते थे फिर मेरे डैड माइग्रेट कर गए यहाँ से अच्छा अच्छा तो फिर जस्ट वो द इंस्टेंस हम लोग यहाँ इसके बाद हम लोग भी वहीं चले जाएंगे अच्छा, अच्छा। तो रेडियो के माध्यम से आपको काफी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए क्या बताना चाहेंगे की एक क्या मैसेज या कुछ अच्छी बातें जो आपको लगता है कि ये होना चाहिए मुंबई डम्बोली में है और दिल्ली जाने वाले हैं तो आपको क्या लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजेस इज रिक्वाइर्ड का डेवलप करना है और कुछ चेंजेस नहीं लाते लाइफ में तो लाइफ वहीं की वहीं रहती है और सेकेंडरी थिंग कि इट इज़ वेल नोन सेड कि पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तभी कुछ हो सकता है और ट्राई टू इम्प्रूव योर स्किल्स जो भी स्किल्स है पहले खुद को पहचानो और फिर उसको इंप्रूव करो क्योंकि अगर लेबर वर्क करते और स्किल मतलब रियली इंटरेस्टेड वहाँ नहीं है तो वहाँ आफ्टर ऑल इवन दो अगर मैं जॉब मिल भी जाती हूँ मुझे मैं फाइनली वहाँ मेरा मन नहीं लगेगा मैं खुश नहीं रहूँगा तो टू बी हैप्पी इन लाइफ वही करना चाहिए जो अच्छा हो खुद के लिए अच्छा हो सोसाइटी के लिए अच्छा हो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है और कुछ पाना है तो कुछ चेंजेस हमारे जीवन में जरूर करना है हमें बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस स्टूडियो में आने के लिए इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच प्रवीण मेरे साथ जुड़ा हुआ है और प्रवीण जैसे कि मैसेज किया था उन्होंने वो रॉयल कॉलेज में पढ़ रहा है तो मैं चाहूँगा कि प्रवीण आपका स्वागत है सर गुड मॉर्निंग सर मुझे मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप हमारे कॉलेज में आर आएगा <laughs> और मैंने जैसे सुना आर आएगा तो मैं उठ के आया मैं बोला चलूँगा देखूँगा मतलब आज तक तो मैंने सुना ही था सिर्फ आज आपको महसूस भी किया आपको तो देखा भी विजुलाइज़ किया कि मालूम कैसे पड़ता है कि यार ये बोलता है कैसे महसूस करते है ये प्रवीण आप अपने करियर के बारे में क्या सोच रहे हैं सर करियर के बारे में मैंने अभी तक सोचा नहीं क्योंकि मैं फोकस नहीं कर पा रहा अपने गोल पर मैंने दो चीज़ सोचा या तो रैपिंग या तो सिंगिंग पर मैं फोकस नहीं कर पा रहा कि क्या करूँ या तो दोनों करूँ या एक ही चीज़ करूँ इसलिए मैं फंसा हुआ हूँ उससे प्रवीण के साथ जो चीज़ें हो रही है वैसे लगता है कि हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों के साथ भी बहुत सारे लोगों के पास इसी तरह की समस्या आती है कि वो क्या करें किधर जाएं किधर नहीं जाएं तो मैं कहूंगा कि किसी एक में जो है आप मास्टरी कर लो बाकी सेकंड वो अपने आप आ जाएगा कहीं भी एक जगह पे आपको मास्टरी करना पड़ेगा या तो सिंगिंग ले लो आप एक बार टेस्ट दे दो सिंगिंग का आपको वो लगा कि ये सिंगिंग के सामने वाला ने बोला कि बहुत अच्छा है और दो लोगों को सुनाई ऐसे बीस से पच्चीस लोगों को आप जब अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे और वहाँ से उनका जो रिस्पॉन्स आएगा उस अनुसार जो है आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी ज्यादा है और या तो रैप करके दिखाइए उनको बताइए कि मैं कैसा कर रहा हूं तो अगर 20-25 लोगों के साथ आप मिलकर 20-25 बार आपने परफॉर्म किया और उसमें से आपको जो रिस्पांस मिल रहा है उस अनुसार आपको एक बार टैपिंग करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको किसी एक जगह पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा या तो सिंगिंग या तो रैप में तो सिंगिंग आप अगर कर लेते हो तो फिर बाद में वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होता है किसी एक में मास्टर होना बहुत जरूरी है प्रवीण बहुत अच्छा लगा आपने जो कन्फ्यूजन हमारे बीच में रखा मुझे लगता है कि हमारे सभी जो विद्यार्थी मित्र हैं उनके पास भी इस तरह का कंफ्यूजन रहता है तो मैं चाहूंगा कि एक में मास्टरी कर लीजिए और फिर बाकी सारी चीजें आपके साथ जुड़ जाएगी और टाटा का स्लोगन है ना कि फाइंड द पर्पज इन याइफ द मीन्स विल फॉलो जब तक हम अपने ऊंचे लक्ष्य को नहीं पा लेते हैं पा लेने के बाद सारी कायनात जो है आपको सपोर्ट करता है लेकिन उसको पाने तक जो पापड़ बेलने पड़ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेलने पड़ते हैं तो मुझे लगता है कि हम सभी के साथ इस तरह की बातें होती हैं तो आइए प्रवीण मैं कहूँगा कि आप हमारे स्टूडियो में आएँ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपको क्या फील हो रहा है आपको मैंने जो बताया उससे कुछ आपको आंसर्स मिल रहे हैं क्या हाँ मुझे उससे ये आंसर मिल रहा है कि मैं अभी अपने करियर में एक ही गोल रखूँगा और एक ही उसी पर फोकस करूँगा ये मुझे अच्छा लगा ओके प्रवीण बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मैं हूं आपका दोस्त आरजे रमेश और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ 9920336452 नाइन पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं उत्कृषा हमारे साथ है और रॉयल कॉलेज में पढ़ती है तो उत्कर्षा का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच सर और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में अपने परिवार के बारे में बताएं uh, मैं और... डोम्बिवली की ही हूँ एंड uh, मेरे फैमिली में हम तीन जन हैं मैं मेरे मॉम एंड मेरे डैड एंड uh, मैं रॉयल से बहुत बहुत सालों से मेरा रॉयल कॉलेज के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है यहाँ के आई I मीन mean, यहाँ की सभी चीज़ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है एंड uh, हम लोग रॉयल में बहुत सारे फंक्शंस करते हैं एंड हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिलता है कॉलेज की स्टाफ से स्पेशली टीचर्स की तरफ से एंड हमारे प्रिंसिपल सर भी बहुत सपोर्टिंग है बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव प्रोग्राम्स भी कंडक्ट किए जाते हैं एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ रॉयल कॉलेज थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए उत्कृष्ट आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि रॉयल कॉलेज के हमारे अनीता मैम भी मेरे साथ बात किया था कि मैं भी स्टूडियो में आना चाहती हूँ उनका मैसेज आ गया है तो मैं कहूँगा कि आप मोस्ट वेलकम आइए आपका स्वागत है आप सुन रहे हैं हमारे साथ अनिता मैम जुड़ी हुई है और मैं उनसे बात करना चाहूँगा और रॉयल इंटरनेशनल स्कूल कॉलेज इसमें काफ़ी समय से वो अपनी सेवाएँ दे रही हैं तो अनिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में धन्यवाद रमेश जी और मुझे बेहद खुशी हो रही है यहाँ आकर आगे आपसे अनीता मैम काफी समय से आप इस टीचिंग फील्ड में हैं तो मैं चाहूंगा कि इस फील्ड में कैसा फील कर रहे हैं रॉयल इंटरनेशनल में आप काम करते हुए क्या फील कर रहे हैं एक्चुअली अपने बारे में ये कहना चाहूंगी कि टीचिंग इज नॉट माई प्रोफेशन मेरा पैशन है सांस लेना जिस तरह से जरूरी है उस तरह से मुझे पढ़ाना बहुत जरूरी है नहीं पढ़ाऊंगी तो शायद जिंदा नहीं रहूंगी क्या बात है क्या बात है चलिए अनीता मैम के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए मुझे लगता है कि ये जो पैशन आपके पास है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो आप अपने लाइफ में जो है अपना करियर में सफल हो सकते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात जो है अनिता मैम ने बताया और मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्त जो करियर से जुड़ी हुई बातें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं जैसे आशीष हैं और प्रवीण है ये सारे लोग जो है करियर से जुड़ी हुई बातें हमारे साथ शेयर कर रहे थे और उन्हें कुछ चीज़ें समझ में भी आई हैं तो इन सभी लोगों के लिए आप बच्चे जो स्टूडेंट है अपना कॉलेज भी कर रहे हैं और करियर के बारे में भी सोच रहे हैं कई लोगों का ये होता है कि कॉलेज तक आने के बाद डिग्री कॉलेज कर रहे हैं तब भी वो करियर के बारे में फोकस नहीं है तो क्या करियर के बारे में डिग्री खत्म होने के बाद सोचा जाए या बीच में सोचा जाए सर मेरे ख्याल से करियर के बारे में शुरू से ही यानी आप जब टेंथ क्लियर करते हो तभी फोकस करना चाहिए कि हमें क्या करना है अगर आप बिना फोकस का मेहनत करें तो आपके पास कोई गोल नहीं है और आप मेहनत करते जा रहे हो काहे के लिए किस लिए ये पता नहीं है आपको लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं तो फोकस रहोगे तो आपको पता है क्या करना है कहाँ मेहनत करनी है कहाँ एफर्ट्स डालना है दैट इज़ वॉट आज के समय में जिसको हम कहते हैं ना स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी है तो यार गधा मजूरी करने से अच्छा फोकस्ड करो कि कहाँ कितना एफर्ट्स डालना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूथ और और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि यार जैसे कि पिछला इंटरव्यू मैंने आपका सुना था जिसमें आपने एम्फोसाइज़ किया था कि एक अच्छा चौकी होने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है लेकिन मैं कुछ और चीज़ें जैसे आपके द्वारा बताना चाहूंगी कि कम्युनिकेशन स्के लिए कितना एफर्ट्स है या कितना मायने रखता है अच्छे चौकी के लिए ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने पूछा अनिता मैम मुझे अच्छा लगा और कम्युनिकेशन जो है एक्चुअली में हमारा कम्युनिकेशन पूरा लाइफ में जब से सवेरे से हम उठते हैं और रात को सो जाते हैं तब तक हमारा कम्युनिकेशन ही है आपका उठना भी कम्युनिकेशन का जो है शुरुआत कर देता है कि आप जाग गए हैं दुनिया को बता रहे हैं कि आप है ये उठना आपका मैसेज जा रहा है आप जो भी एक्शन कर रहे हैं उसके साथ कम्युनिकेशन जुड़ा हुआ है लेकिन उसके साथ यही होना चाहिए कि आप जो भी एक्शन कर रहे हो लोगों को या तो प्लीजेंट लगे उनको अच्छा लगे अगर थोड़ा भी उनका जो है आ, सामने वाले को आपका बिहेवियर या आपका बोलना या आपका चलना अच्छा नहीं लग रहा है तो आपका कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है वहाँ आपको काम करना होगा तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने दिन को देखिए पूरे दिन में आप किस तरह से किन लोगों से मिलते हैं और उनको अच्छा लग रहा है तो आप समझिए कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है अगर उनको अच्छा नहीं लग रहा है तो उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि मुझे कहाँ काम करना है कई लोग सोचते हैं कि मेरा व्यवहार ठीक नहीं हो रहा है तो वो लोगों को ठीक होना चाहिए या उनको मैं ठीक करूँगा तो ये रॉन्ग एटीट्यूड होता है ये मिस मिसमैच अपना कम्युनिकेशन हो जाता है लेकिन जो भी चीज़ें हो रहा है अगर उसमें मैं अपने आप को ठीक करता हूं मैं अपने आप को स्टेबल बनाता हूं मैं अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करता हूं मैं अपने आप को अपग्रेड करता हूं तो ये सही कम्युनिकेशन है थैंक यू रमेश जी बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने कही है और आई होप हमारा यूथ इससे कुछ सीखेगा लेकिन हमारे यूथ की यही प्रॉब्लम है कि वो ये सोचते हैं कम्युनिकेशन स्किल में सीखने जैसा क्या है ये तो आते जाते उठते बैठते आ ही जाता है तो वॉट इज टू एम्पोसाइज ऑन दैट तो थैंक यू शायद आपके इस नज़रिए से इनका थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट द कम्युनिकेशन स्किल इज थैंक यू वेरी मच सर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 चलिए दोस्तों हम अभी कार्यक्रम के अंतिम मोड पे आ गए हैं जहाँ पर कुछ मैसेजेस आए हैं सुजय एन हाय सर आई एम आर आई एम राज फ्रॉम रॉयल कॉलेज डुम्बोवली मी एंड माय फ्रेंड सुजय लिसनिंग योर प्रोग्राम एंड विल लाइक इट वी आर एक्साइटेड टू कम इन योर प्रोग्राम तो सुजय बहुत वेलकम है आपका आइए आप झिझक क्यों रहे हैं आप आइए स्वागत है आपका आप सुन रहे हैं रेडियो मत वन नाइनटी सुनते रहो मुस्कुराते रहो तो दोस्तों आइए आगे, आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते हैं और वो अपनी दिल की बातें बताते हैं एक और मैं बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कभी कभी आप किसी के लाइफ हिस्ट्री को अगर आप जानना चाहेंगे या पढ़ना चाहेंगे तो ज़रूर उसकी हर एक बात के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए जैसे कि पवन कुमार चामलिंग के बारे में मैंने शुरुआत में कहा कि वो पाँच बार जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और प्लस मुझे ये एक बात उनके जो प्रोपागंडा में ये देखने को मिल रहा है कि उसने सिर्फ शिक्षा तो मैट्रिक की ही की है उन्होंने कोई डिग्री हासिल नहीं की है लेकिन इतने अच्छी चीज़ों को वो कर रहा है इतनी अच्छी तरह से जो है लोगों को मैनेज कर रहा है और साथ ही साथ वो उसके साथ में नेपाली भाषा के एक बहुत ही अच्छे लेखक है तो आप सोच सकते हैं आप तो मुझे लगता है कि सभी मेरे दोस्त जो हैं डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं और ये बंदा जो है पवन कुमार चामलिंग नेपाल का सिर्फ दसवीं पढ़ के अगर लिख सकता है मेरे जो रॉयल इंटरनेशनल कॉलेज के जो दोस्त हैं वो क्या क्या नहीं कर सकता ऐसा मुझे फील हो रहा है आई एम प्राउड ऑफ़ यू ऑल तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ सुजय हैं सुजय बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सर सर मेरा नाम था सुजय नंदोड़े और मैं रॉयल कॉलेज डोम्बिली में बी एस पढ़ता हूँ और सर मुझे मेरे लाइफ में अच्छा इंसान तो होना ही है बट आई में भी करियर करना है और मेरे खुद के क्लासेस भी और एक अच्छा टीचर होना है तो एज अ टीचर कम्युनिकेशन इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट विद स्टूडेंट्स तो उसमें और इम्प्रूवमेंट करने के लिए और क्या मीन्स आपसे करना है अच्छा अनीता मैम ने भी यही बात पूछा था कम्युनिकेशन जो है जब तक आदमी जीता है तब तक कम्युनिकेशन करता ही रहता है चाहे अपने शब्दों से चाहे अपने व्यवहार से करता ही रहता है टिल द एंड उसको कम्युनिकेशन करना पड़ता है आपका बॉडी भी एक लैंग्वेज है इसलिए इंग्लिश में कहते हैं बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं था उसका इसलिए इंटरव्यू में फेल हो गया अब बॉडी लैंग्वेज कहाँ कौन सिखाएगा मुझे तो सूझे ये बात है कि हमारा जो है अंदर से हमारा एटीट्यूड अच्छा हो अपने लिए भी अच्छा सोचो दूसरों के लिए अच्छा सोचो ये सबसे अच्छा एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है जिसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ें हो सकती हैं तो सुजय आप यही कीजिए कि आप अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए अच्छी किताब पढ़िए अच्छे लोगों को सुनिए दैट सॉल्व वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएगी आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल अच्छा होगा और कभी कभी लगता है कि मैं बच्चों के बीच में इतने सारे बच्चों के बीच में मैं कैसे बात करूँ तो थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील हो सकता है लेकिन वो दो तीन दिन के लिए रहता है जब आप कंटिन्यू जाते हैं तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस और मैं और मेरा दोस्त राज रोज आपका शो, शो सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है हमें थैंक यू चलिए सुजय राज को भी मेरा याद देना बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कुराते रहो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 नमस्कार बहुत ही अच्छा जो म्यूज़िक आप सुन रहे थे मैं आपका दोस्त आर जे रमेश और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं मैसेज के जरिए बहुत ही अच्छा लगता है जब आप सभी मेरे साथ जुड़ते हैं और अपनी दिल की बातें शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कभी कभी मेरे पास एक मैसेज आया था एक लेडी का कि भाई मेरे घर में, में कोई सुनता ही नहीं है लेकिन आप जब मेरा नाम लेते हो और मेरे बारे में बताते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर थैंक यू सो मच मुझे कभी कभी लगता है कि आपका शो नहीं होता है तो मुझे बहुत ही अलग फील होता है कि मैं दुनिया नहीं हूं जब आपका शो सुनता हूं तो लगता है कि मैं दुनिया में हूं मैं भी कुछ हूं ऐसा फील होता है तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप ऐसा फील करते हैं रेडियो के माध्यम से रेडियो सुन के अच्छा फील करते हैं तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता है और आपका मैसेज पढ़ के मेरा दो किलो का जो वजन है वो बढ़ रहा है क्योंकि इतनी अच्छी बात इतना अच्छा फील आप कर रहे हो तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरा और कोई नहीं हो सकता है तो आइए तिवाड़े हमारे साथ हैं प्रज्ञा तिवाड़े रॉयल इंटरनेशनल कॉलेज की ही एक टीचर हमारे साथ में उनसे बात करेंगे तो इतना एक्साइट हूँ सुनना मतलब हम लोगों को मिल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे आके बच्चों से आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो बच्चों के साथ जो मतलब वहाँ पे शेयर कर रहे हो तय दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए बहुत अच्छा लग रहा है हम आ, सर इस कॉलेज के साथ मैं जुड़ी हूँ कम से कम अभी सात आठ साल हो चुके हैं और ये फर्स्ट टाइम है कि यहाँ पे ऐसा कुछ चैनल हमारे यहाँ पे आके ऐसे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को हाँ और प्रज्ञा जी मैं ये जानना चाहूँगा आप काम करते हैं तो आ, जैसे कि हर व्यक्ति किसी न किसी देवता को भगवान को ईश्वर को मानता है तो आप किन्हें मानते हैं और क्यों मानते हैं बताए सर जैसे अगर बोला जाए तो भगवान एक ही है खाली उसकी जो रूप है वो विविध है अगर आप जिस मतलब जिस नाम से भी उसको पुकारो तो वो आपके सामने हाजिर हो जाएगा खाली देखना यही है कि आपकी श्रद्धा कितनी है और आप तहे दिल से उसको चाहते हो या नहीं वो बहुत ज़रूरी है पर ऐसे मैं बोलती हूँ कि गणपति जी जो आद्य देवता है उनको पहले मैं बहुत सबसे ज़्यादा मानती हूँ और उन्हीं का मतलब जो प्रथम अभिवादन उनको ही करना चाहूँगी कि वो है इसीलिए मतलब उनकी उनके आशीर्वाद की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं तो भगवान जी आपको धन्यवाद प्रज्ञा जी गणपति बप्पा जी का आपने याद कराया है गणपति बप्पा मौर्या कहते हैं तो काफ़ी एक बहुत ही लोकप्रिय जो है मुंबई का ख़ास फेस्टिवल है और इसके पीछे का जो इतिहास है मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है तिलक जी ने खास ये क्रांतिकारी जो संगठना है भारत में अपने सभी युवाओं को जोड़ने के लिए ग्रुपवाइज़ काम करने के लिए ख़ास इसका उत्सव शुरू किया था और उनका जो देन है उन्होंने उस समय ब्रिटिश के टाइम पर उसने शुरू किया था लेकिन आज जो है फिर से मुझे लगता है कि इस फेस्टिवल के माध्यम से एक क्रांति की जरूरत है जैसे कि हमारे सभी युवा साथी करियर के लिए कंफ्यूज हैं काफी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी उनके हाथ में आ गई लेकिन वो टेक्नोलॉजी के साथ इतना मिक्स एंड मैच नहीं हो पाते क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज़ करना जान लिया और उसके साथ ही डूबे रहते हैं उसमें कुछ क्रिएटिविटी मेरी तरफ से हो मेरी क्षमता भी कुछ ऐसी अच्छी चीजें देने की क्रिएटिविटी शायद कहीं ना कहीं कम होती जा रही आपको क्या फील हो रहा है थोड़ा सा मेरी बातों को आप बताइए कि सही है क्या नहीं आपने एकदम सही बोला सर गणेश मेन उनका उद्देश्य यही था तिलक जी का कि इस बहाने सारे लोग एक साथ आ जाए और एक साथ जुड़ के कोई भी एक्टिविटी या कोई भी काम जो है वह एक साथ जुड़ के करें आज भी हम लोग वो एकता ज़रूर देखते हैं सर पर उसके साथ आपने जैसे बोला टेक्नोलॉजी तो बच्चों को टेक्नोलॉजी का मतलब यूज तो बहुत अच्छे से करते हैं पर जितना यूज करना चाहिए शायद से उससे बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं ताकि बाकी जो एक्टिविटीज है उसके ऊपर तो बच्चों को पूरा मतलब ध्यान ही नहीं जा रहा है तो मोबाइल हो मोबाइल हो या जो भी है लैपटॉप हो जो भी है बच्चे यूज करते समय थोड़ा ये ध्यान दे कि आपका आप अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट आप अभ्यास के बारे में वहाँ पर सोचें कुछ अलग चीज़ें ना करें और उसका उपयोग ऐसे करें कि सच्चे में कुछ आपने अगर कुछ टैलेंट है कुछ क्रिएटिविटी है तो वो उस माध्यम से बाहर आए ना कि उसका गलत ही उपयोग करें प्रज्ञा जी बहुत ही अच्छा लगा आपने बहुत ही अच्छी बात बताई थैंक यू सो मच मुझे लगता है कि मेरे विचार शायद काम कर रहे हैं और आपको भी अच्छे लग रहा है तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा कि आपने मेरे विचारों को सहमति दी एंड मैं चाहूंगा कि अगर आपको दोस्तों अच्छा लग रहा है ये बात है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है आज जो शब्द सुनते हैं साइबर क्राइम ये कोई ये कोई चीज है सुनने वाली है, मुझे बताओ ना अरे क्राइम किसी को मर्डर हो गया ठीक है वो क्राइम कहलाता है लेकिन ये साइबर क्राइम आपके लिए खास यूज़ किया जा रहा है या गलत जगह पर आप पहुँच गए हो इसी लिए शब्द यूज किए जा रहे हैं तो मैं कि इससे थोड़ा हटके ऐसा हो कि पॉजिटिव यूथ बहुत ही पावरफुल यूथ है हमारे पॉजिटिव यूथ है ऐसा कुछ नाम होना चाहिए ना साइबर क्राइम के साथ युवाओं को जोड़ रहे हैं क्या वो लोग गलत हो गए सारे युवा और जैसे भारत देश को कहा जाता है युवा देश जहां पर सृष्टि फाइव जो है युवा रहते हैं ऐसे भारत देश में अगर साइबर के साथ उनको जोड़ा जाए तो कितनी खराब बात है तो मैं चाहूंगा कि हमारे युवा ऐसे नहीं है बहुत ही पॉजिटिव है और वो आज ही मुझे मैसेज करेंगे कि हम लोग सर इस चीज़ों को माइनस करने के लिए पूरे जी जान से हम काम करेंगे और अपने भारत देश को अच्छा बना के दिखाएंगे और युवाओं को खास अच्छा पॉजिटिव थाट के साथ आगे बढ़ाएंगे ऐसी सोच मेरे पास ऐसे एस मेरे पास आए प्रद्हाँ थैंक यू सो मच हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के थैंक यू वेरी मच सर आप सुन रहे हैं रेडियो माधी पॉइंट एफएम सुनते रहो मुस्कते रहो जिंदगी नहीं आसा तो क्या पूरे नहीं अभी अरमा तो क्या तुझी नीख ले अभी सुंदे नया ढूंढना है तुझे आसमा आप सुन रहे हैं का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार करियर ऑप्शन के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ है दीपक जो रॉयल कॉलेज का एक विद्यार्थी है आइए उनसे बात करते हैं हेलो गुड मॉर्निंग सर जी दीपक आपने अपने करियर के बारे में क्या सोचा है उसके बारे में कुछ बातें बताइए करियर के बारे में तो बचपन बच, से ही हम लोग सोचना चालू कर देते हैं पर बचपन में क्या होता है ना सर कि बचपन में थिंकिंग अलग होती है जैसे मैं छोटा था तो मैं अपने पापा को हमेशा कहता था पापा मैं पायलट बनूँगा हमेशा कहता था पायलट बनूँगा पर धीरे धीरे माइंड चेंज होता था अब जैसे कि आपने बताया कि उन्होंने मैट्रिक करते हुए भी उन्होंने इतना राइटर बन गए और मैंने भी राइटिंग का शौक़ मैंने किया और मैंने भी एक स्टोरी लिखा हूँ क्या बात है और मैं भी राइटर भी बनना चाहता हूँ मैं एक्टर भी बनना चाहता हूँ मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ मैं मतलब इस मीडियम से जुड़ना चाहता हूँ और एक टाइम तो मैंने ये भी सोचा कि मैं रेडियो में भी काम करूँगा मतलब मैं सब कुछ करना चाहता हूँ अभी ऐसी थिंकिंग है कि मैं सब कुछ करना चाहता हूँ मैं तो सब कुछ करूँगा दीपक ये समस्या सभी के साथ है और मुझे लगता है कि हम लोग को क्या है फोकस से डाइवर्ट हो रहे हैं हम लोग मैं चाहता हूँ कि आप सब कुछ करो यस yes, मुझे अच्छा लग रहा है यार मेरा युवा है मेरा दोस्त है वो सब कुछ करे उसके पास जो कुछ हो जाए बस वो जो भी काम मिले करे लेकिन क्या हो रहा है जब करियर की बात आती है एक सेटल व्यक्ति जैसे कि आप अगर मैं कहूँ एक सिंपल उदाहरण आपके रॉयल इंटरनेशनल कॉलेज का ही मैं बता दूँ डॉक्टर पाटिल सर क्या कर सकते हैं अभी सब कुछ कर सकते हैं लेकिन पहला उसने फोकस किया ना मुझे इसका प्रेसिडेंट बनना है उसी तरह दीपक मैं चाहूँगा कि किसी एक गोल को ले लो उसमें मास्टरी करो उसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ें आपके पास आ जाए फिर आप चाहे तो ड्राइविंग करना है फिर चाहे तो आपको ड्रामा करना है अपने सोसाइटी में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल करना है हजारों लोग आएंगे आप शाहरुख खान को बुला सकते हैं अपने सोसाइटी में लेकिन आपके पास उतनी पावर भी होनी चाहिए है ना तो ये कहीं ना कहीं एक फोकस आपके पास हो एक गोल पे आप चाहे सिंगर बनना चाहते हो यस उसी पे पूरा जोर लगाए 20-25 साल लगने दो लेकिन वहाँ से बाहर आ जा तो ऐसा लगना चाहिए वी आर गोइंग टू लिसन ओनली दीपक ओनली दीपक ऐसा होना चाहिए तो वो चीज़ एक जगह कहीं ना कहीं कही फ़ोकस होना चाहिए यस सर आपने फ़ोकस की बात बहुत सही की है आपने कि हमें एक डेस्टिनेसन तो रखना ही कि हमें वहाँ जाना है और आगे पता चलता है कि हमें जाना तो सी था और हमने टिटवाला ट्रेन पकड़ी हुई है वही बात हो सकती है तो मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ और मैं भी जो है वो करना चाहता हूँ एक्चुअली मैंने क्या सोचा था ना सर मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है मेरा न्यूज़ रिपोर्टिंग में इंटरेस्ट है मैं राइटर भी बनना चाहता हूँ ये सब करना चाहता हूँ तो मैंने ये सब सोच के मैंने सोचा कि ये सब लाइन एक में ही जाती है जो है बी बैचलर ऑफ मास मीडिया जिसमें सब कुछ आ जाता है तो उसमें मैं देखूँगा कि मुझे इसमें सबसे ज़्यादा क्या किस चीज़ में इंटरेस्ट आता है उसके आगे मैं बढ़ूँगा दीपक बहुत ही अच्छा लगा और आपने अपने जीवन का जो फोकस है वो ठीक किया है और बीएमएम में आपने एडमिशन लिया है वहाँ के सारे सब्जेक्ट जो हैं आपके जो रुचि है इंटरेस्ट लेवल के सब्जेक्ट हैं उन चीज़ों को वहाँ आप देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि किसी एक पे जरूर फोकस करना आप तो जागा जैसे कहते हैं कि आपने ट्रेन तो सही पकड़ लिया है लेकिन अब स्टेशन कौन सा उतरना है वो भी तो फिक्स कर लो ओके दीपक बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विशेष कार्यक्रम थैंक यू सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा आपका दिन सुबह थैंक यू थैंक यू आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट नमस्कार आप सभी का ब्रेक के बाद फिर से एक बार स्वागत है और मुझे अच्छा अच्छा मैसेजेस आ रहे हैं बहुत सारे लोगों का मैसेज आया है आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो ऐसी शुभ आशा के साथ आइए आगे बढ़ते हैं हमारे साथ अभी है कृष्णा चावड़ा हमारे साथ है जो एक कॉलेज के स्टूडेंट है उनसे हम बात करेंगे मेरे स्टूडियो में कृष्णा कृष्णा आपका स्वागत है थैंक यू सर यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है कभी से मैं ट्राई कर रही थी आने के लिए लेकिन अभी सबका सुन के ठीक है जाती हूँ जोगा देखा जाएगा तो अभी अच्छा लग रहा है फाइनली रिलीफ हो रहा है कि जो मैं चाहती थी वो मैंने किया चलो कृष्णा बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि रेडियो पे जाना चाहिए मेरी भी आवाज़ वहाँ से हो जो रेडियो पे बोल रहे हैं उनके साथ बैठ के बात करूँ ऐसे सपने बहुत सारे लोगों के होते हैं और कुछ लोगों के पूरे होते हैं कुछ लोगों के नहीं होते तो हमें बड़ा दुख होता है अगर मैं चाहूँ तो सबकी सपने जो है पूरे कर सकूँ इस तरह से अगर समय मिले वक्त मिले इस तरह का कुछ आ, चीज़ें मेरे साथ हो जाए तो मैं ज़रूर सभी के साथ जिनका भी दिल है रेडियो में बोलना है उन सभी को अवसर देने का मेरा बहुत दिल है और कृष्णा जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ रहे तो आपका लक्ष्य क्या क्या बनना चाहती हो सर ऐसा कुछ मैंने ऐसा फिक्स नहीं है कि मुझे बनना है लेकिन मेरा एम क्या है कि एक बार मैंने स्टार्ट किया ना तो मैं ख़त्म करूँगी नहीं वही चाह मतलब मेरा एम वही रहता है कि एक बार स्टार्ट हुआ ना तो वो एंड तक जाना ही चाहिए आई, बराबर है लेकिन कहाँ क्या स्टार्ट करेगी आप वो तो बताऊँ सर अभी मैं बीएससी आईटी पढ़ रही हूँ तो आईटी टी ग्रेजुएशन करूँगी फिर जॉब सेटल सेटलमेंट अपना खुद का करियर खुद की पहचान उसके बाद आगे देखेंगे अच्छा देखें। पहले तो आपका जो फिक्स है कि आपको आईटी सेक्टर में जॉब करना है डेट सॉल्व वो आपका लक्ष्य है चलिए कृष्णा बहुत ही अच्छा लगा आपने फिक्स किया है कि अपना गोल आप आईटी सेक्टर में जॉब करेगी उसके बाद फिर आप सोचेंगे कि नेक्स्ट गोल क्या होगा हमारा चलिए कृष्णा बहुत ही अच्छा परफेक्शन आपका है कि आप जॉब करना चाहते हैं आई सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं और मैं आपके लिए बहुत सारी गुड विशेज देता हूँ आप अपने आई सेक्टर में बहुत अच्छा नाम करें और बहुत अच्छे पोस्ट एंड पोजिशन पर जाएँ थैंक यू सो मच हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने थैंक यू सर थैंक यू नमस्कार आप सुंदर इंड नाइन्टी पॉइंट फोर एफ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरा नंबर है 941415 1415 वन फोर वन फाइव जी हाँ चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर तो चलिए दोस्तों वक्त हो गया है गुड बाय कहने का मुझे लगता है कि बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे हमारे जो गीता मैम हैं और अनिता मैम है प्रज्ञा जी दीपक जी और तिवारी कृष्णा बहुत सारे हमारे युवा साथी आशीष प्रवीण सभी लोग मेरे बीच में आए और मेरे साथ बात किया बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ इंटरेक्शन करते हुए लेकिन एक कंक्लूजन यही है कि बहुत सारा जो हमने करियर और पॉजिटिव थॉट के ऊपर जो ये टॉपिक लेकर आपसे बात कर रहा था मैं तो मैंने देखा कि ये पूरे जो सेशन में हमने देखा कि हमारे सारे यूथ जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा करियर के लिए या तो बहुत देरी से सोचना शुरू करते हैं इसलिए कन्फ्यूजन है अगर पहले से सोचना शुरू करते तो शायद उनका जो है रास्ता क्लियर होता तो मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्त अगर मेरे युवा साथी सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप आठवीं नौवीं दसवीं या ग्यारहवीं में हो तभी अपना करियर को फिक्स कर लो क्योंकि कहीं कही ना कहीं एक मास्टरी करना जरूरी है ये एक पहली चीज आपको करना है कि आपको करियर के लिए बाद में नहीं सोचना है पहले सोचना है जब आप स्कूल में हो तब से ही सेकेंड मैं ये कहूंगा कि अगर चलिए आप स्कूल लाइफ पूरा हो गया कॉलेज में आ गया और आपने अभी तक अपना करियर का गोल फिक्स नहीं किया है तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारा जैम्बल मैं इधर भी जाऊं उधर भी जाऊं जैसे प्रवीण कह रहा था कि मैं सिंगिंग में जाऊं रैंप में जाऊं फिर दूसरा एक बंदा आ गया कि मैं पॉलिटिक्स में भी जाना चाहता हूँ मैं रेडियो जॉकी बनना चाहता हूँ मैं कार चलाना चाहता हूँ मैं वो करना चाहता हूँ मैं राइटिंग भी करना चाहता हूँ ये ठीक है यस आप सब कुछ कर सकते हैं राइटिंग तो बाद में भी हो सकती है कार चलाना बाद में हो सकता है लेकिन पहले एक फिक्स गोल होना चाहिए आपको कंपनी में जॉब करना है अच्छी कंपनी में किसी भी जगह पे आपको अच्छा गवर्नमेंट जॉब पे जाना है या फिर किसी अच्छे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाकर आपको काम करना है तो ये एक फ़िक्स कीजिए कि आपको यहाँ जाना है तो उसके बाद वो सारी चीज़ें जो है आपके जीवन में आ सकता है तो थोड़ा सा यहाँ अगर कुछ कंफ्यूजन है अगर आपको फ़िक्स करना नहीं आ रहा है तो आप अपने टीचर या आपके पास आपके काउंसिलर्स जो रहते हैं उनसे थोड़ा सा एक बार एक छोटा सा टेस्ट होता है काउंसिलिंग करियर के लिए वो ज़रूर करके देखिए एक पेपर पेन ले जाइए और उनसे बात करके सारे पॉइंट्स लिख लीजिए एक बार वो मेंटल टेस्ट जिसको कहते हैं वो कर लीजिए और उसके बाद आप अपना गोल फिक्स करके वहाँ पर जाएं कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास इन क्वालिटीज़ कुछ और होते हैं और हम दूसरे लोगों को देखकर कुछ चीज़ें सोचते हैं तो वहाँ पर भी मुश्किल होता है तो इसीलिए एक बार इस तरह साइकोलॉजिस्ट जो रहते हैं काउंसिलर्स जो रहते हैं उनके पास जाइए एक टेस्ट दीजिए आपको पूरी तरह से मालूम पड़ेगा कि आप कहाँ अच्छा कर सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप जो कर सकते हैं वही कीजिए दूसरे लोगों को देख मत कीजिए तो इस तरह की बातें थी और मैं कहूँगा लास्ट में जाते जाते कि You can win. We can win, win, we not immediately but definitely. तो दोस्तों, इसी को आप याद रखिये और इसी के साथ मैं आपको कहूंगा गुड बाय शबा खैर फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक खुश रहे मस्त रहे मुझे दीजिए इजाजत आपका दोस्त आर जे रमेश आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कते रहो तो कुछ तो एहसास बन आवाज़ नहसास कुछ तो एहसास बन छोड़ के झूठी तो ख्वाहिशें महसूस कर अपने वक्त की tujh na seekh le ha be